पातंजल योग प्रदीप समाधिपाद सूत्र बारह संगति उपर्युक्त सात सूत्रों में पांचों प्रकार के वृत्तियों का निरूपण करके अब अगले सूत्र में उनके निरोध का उपाय बतलाते हैं अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध अभ्यास और वैराग्य से उन वृत्तियों का निरोध होता है व्याख्या चित्त चित वृत्ति निरुद्ध करने के दो उपाय हैं अभ्यास और वैराग्य चित्त का स्वाभाविक बहिर्मुख प्रवाह वैराग्य द्वारा निवृत्त होता है अभ्यास द्वारा आत्मोन्मुख आंतरिक प्रवाह स्थिर हो जाता है भगवान व्यासदेव जी ने अभ्यास और वैराग्य को बड़े सुंदर रूप से वर्णन किया है जो इस प्रकार है चित्त एक नदी है जिसमें वृत्तियों का प्रवाह बहता है इसकी दो धाराएं हैं एक संसार सागर की ओर दूसरी कल्याण सागर की ओर बहती है जिसने जन्म में सांसारिक विषयों के भोगार्थ कार्य किए हैं उसकी वृत्तियों की धारा उन संस्कारों के कारण विषय मार्ग से बहती हुई संसार सागर में जा मिलती है और जिसने जन्म में कैवल्यार्थ काम किए हैं उसकी वृत्तियों की धारा उन संस्कारों के कारण विवेक मार्ग में बहती हुई कल्याण सागर में जा मिलती है संसारी लोगों की प्रायः पहली धारा तो जन्म से ही खुली होती है किंतु दूसरी धारा को शास्त्र गुरु आचार्य तथा ईश्वर चिंतन खोलते हैं पहली धारा को बंद करने के लिए विषयों के स्रोत पर वैराग्य का बंध लगाया जाता है और अभ्यास के बेलचे से दूसरी धारा का मार्ग गहरा खोदकर वृत्तियों के समस्त प्रवाह को विवेक स्रोत में डाल दिया जाता है तब प्रबल वेग से वह सारा प्रवाह कल्याण रूपी सागर में जाकर लीन हो जाता है इस कारण अभ्यास तथा वैराग्य दोनों ही इकट्ठे मिलकर चित्त की वृत्तियों के निरोध के साधन हैं जिस प्रकार पक्षी का आकाश में उड़ना दोनों ही पक्षों के अधीन है न केवल एक पक्ष के इसी प्रकार समस्त वृत्तियों का निरोध न केवल अभ्यास से ही और न केवल वैराग्य से ही हो सकता है किंतु उसके लिए अभ्यास और वैराग्य दोनों का ही समुच्चय होना आवश्यक है तमोगुण की अधिकता से चित्त में लय रूप निद्रा आलस्य निरुत्साह आदि मूढ़ावस्था का दोष उत्पन्न होता है और रजोगुण की अधिकता से चित्त में चंचलता रूप विक्षेप दोष उत्पन्न होता है अभ्यास से तमोगुण की निवृत्ति होती है और वैराग्य से रजोगुण की सूत्र दो अट्ठाईस में बतलाए हुए योग के आठ अंगों में से यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार जो पांच बहिरंग है उनकी सिद्ध में अभ्यास अधिक सहायक होता है और तीन अंतरंग धारणा ध्यान और समाधि में वैराग्य गीता में भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन को मन को रोकने के अभ्यास वैराग्य दोनों ही समुच्चय रूप से साधन बतलाए हैं असंशय महाबाहो वनो दुर्निग्रह चल अभ्यास तो कौंतेय वैराग्ये गृह्य असह्यतात्मना योगो दुष्प्रापति मे मति वश्त्मना यतता शक्तो वाप्त मुयत हे महाबाहो निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन अभ्यास और वैराग्य के द्वारा वश में हो जाता है मन को वश में न करने वाले पुरुष द्वारा योग प्राप्त होना कठिन है यह मैं जानता हूँ किंतु स्वाधीन मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन करने से प्राप्त हो सकता है